टॉक नंबर सतगुरु खर परली पर थे

होरिया में खलूँगी जूथ जूथ सखिया सब करी पढ़ली ज्ञान की मारी अपने पिया संग होरी खेलो

लोग देत सब गारी अब खेलो मन महामगन हुए छुटली लाज हमारी सत सा

होरी री खेलो संतन की बलिहारी कहे गुलाल प्रिय होरी खेले हम कुलवंती नारी

हे फागुन समय सुहावन हो नर खेलू अवसर जा ये तन बालू मंदिर हो नर धोखे माया लपटाया

जो अंजुली घटत है हो ने कू नहीं ठहरा पाँच पचीस बेड़ हो लूट ही शहर बनाए

मनुआ जाली मजोर है हो डांड ले तो कहे गुलाल हम बांधल हो खात है राम दुहा

ना ना, ना ना ना ना ना ना ना को जणे हरी नाम की होरी चरासी में रमी रहे पूरण

तिहुर खेल बनो रे को जाने हरे नाम की हो रे घूम के फिरत दसौ ऋषि कारण रही

छूटरे को जाने जण नाम के की निक प्रति हियर नहीं आ

नहीं सतसंग मिलोरी कहे गुलाल अधमो भो अवरे अवरी को जाने हरी

naam ke ho re

धर्म के संबंध में सबसे आधारभूत बात समझने की है कि जीवन और परमात्मा में कोई विरोध नहीं है। विरोध तो दूर जीवन की सीढ़ियों पर चढ़कर ही कोई परमात्मा के मंदिर तक पहुंचता है

जीवन एक अवसर है परमात्मा को तलाशने का। जीवन एक झलक है परमात्मा की बहुत दूर से मिली झलक जैसे सैकड़ों मील दूर से हिमालय के उतुंग शिखर कुंवारी बर्फ से दबे सुबह के सूरज में दमकते हुए दिखाई पड़े

फासला लंबा है यात्रा बड़ी है चढ़ाई कठिन है पहुंच पाए न पहुंच पाए पक्का नहीं बहुत चलते बहुत थोड़े से लोग पहुंच पाते लेकिन हजारों मील से भी जो दिखाई पड़ रहा है वह सत्य है भ्रांति नहीं

दूर है हाथ में नहीं सिर्फ झलक मात्र है और अभी बदलियां घिर जाए तो खो जाए आकाश खुला है साफ है तो दिखाई पड़ता है ऐसा ही जीवन और परमात्मा का संबंध है जीवन परमात्मा की झलक है

विचार के बादल घिर जाएं खो जाता है विचार के बादल छट जाएं पुनः दिखाई पड़ने लगता है इसलिए जो लोग परमात्मा को पाने के लिए जीवन को छोड़कर भागते बुनियादी भूल कर लेते जीवन को छोड़ना नहीं है जीवन को पहचानना है जितनी गहरी पहचान होगी जीवन की

उतनी ही परमात्मा से निकटता होगी जीवन उसकी ही छाया है छाया ही सही पर उसकी ही छाया है और उसकी छाया भी क्या कम उसकी छाया भी मिल जाए तो बहुत उसकी छाया भी मिल जाए तो सौभाग्य

वह न मिले तो चलेगा उसकी छाया में भी जी लिए तो हमारी सामर्थ्य से ज्यादा हमारी पात्रता से ज्यादा जीवन उसकी प्रतिध्वनि लेकिन जो प्रतिध्वनि को ठीक से पकड़ ले वो मूल ध्वनि तक पहुंच जाएगा निश्चय ही पहुंच जाएगा

क्योंकि प्रतिध्वनि में भी मूल ध्वनि का सेतु छिपा है जीवन को इस भांति देखो तो मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ में आ सकेगी त्याग की जो धारणा सदियों सदियों से तुम्हें समझाई गई उसके कारण बड़ी भूल हो गई त्यागना कुछ भी नहीं है

परमात्मा को पाना है जरूर खोना कुछ भी नहीं है परमात्मा इतना विराट है कि यह जीवन भी उसमें समाया हुआ है तुम जीते जी उसे पा सकते हो तुम जैसे हो वैसे ही रहकर उसे पा सकते हो मैं प्रतिध्वनि सुन चुका

ध्वनि खोजता हूं मौन मुखरित हो गया जय हो प्रणय की पर नहीं परितृप्त हैं तृष्णा हृदय की पा चुका स्वर आज गायन खोजता हूं मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं ध्वनि तुम खोजोगे भी कैसे अगर प्रतिध्वनि ना सुनी

और अगर स्वर न समझ में आए तो संगीत को कैसे पकड़ पाओगे और अगर झील में बनता हुआ चांद का प्रतिम्ब भी समझ में नहीं आता तो आकाश में उगा चांद कैसे देखोगे मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता जिसने जीवन को समझा वह परमात्मा को खोजेगा ही खोजेगा ही रुक सकता ही नहीं

और जिसने जीवन को ही न समझा उसकी परमात्मा की खोज थो थी है व्यर्थ उसके परमात्मा में कुछ भी नहीं उसका परमात्मा केवल एक धारणा है एक विचार है उसका परमात्मा तो केवल औरों ने समझा दिया उसे उसकी अपने भीतर की प्यास नहीं है

अपने प्राणों की पुकार नहीं है उसका परमात्मा उसकी प्रार्थना नहीं दूसरों के द्वारा दिया गया संस्कार है उसका परमात्मा उधार है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं परमात्मा को खोजना मैं उनसे पूछता हूं किस परमात्मा को तुम्हारे भीतर कोई प्यास उठी है सत्य को जानने की तुम्हारे प्राणों में कोई आंदोलन जगा है

तुम किसी झावात में पड़े हो कोई आंधी उठी जो कहती है कि खोजो कि लगा दो सब दांव पर या कि हिंदू घर में पैदा हुए मुसलमान घर में पैदा हुए ईसाई घर में पैदा हुए और सुन ली बातें कि परमात्मा है और उसने जगत बनाया और उसे जो पालेगा उसे लाभ ही लाभ है और जो उसे नहीं पाएगा

उसे दुखी दुख है जो पालेगा उसे स्वर्ग है जो नहीं पाएगा उसके लिए नरक है ऐसे भय और प्रलोभन से ऐसे उधार संस्कारों से उनसे सुन के जिनको खुद भी पता नहीं तुम खोजने निकले हो तुम्हारी खोज नपुंसक होगी तुम्हारी खोज में श्वास ही नहीं होगी तुम्हारी खोज लाश होगी उसमें जीवन नहीं होगा

लाश को चलाओगी भी तो कैसे थोड़ा बहुत बांध बूंद के धक्का धुक्कू दे के चला लोगे गिर गिर जाओगे लाशें कहीं चली इसलिए तो इतने लोग दुनिया में धार्मिक दिखाई पड़ते हैं लेकिन धर्म कहा मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं मौन मुखरित हो गया जय हो प्रणय की पर नहीं परितृप्त है तृष्णा हृदय की

पा चुका स्वर आज गायन खोजता हूं मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं तुम समर्पण बन भुजाओं में पड़ी हो उम्र इन उद्भ्रांत घड़ियों की बड़ी हो पा गया तन आज मैं मन खोजता हूं मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं है अधर में रस मुझे मधोस कर दो किंतु मेरे प्राण में संतोष भर दो

मधु मिला है मैं अमृत कण खोजता हूं मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं जी उठा में और जीना प्रिय बड़ा है सामने पर ढेर मुर्दों का पड़ा है पा गया जीवन संजीवन खोजता हूं मैं प्रतिध्वनि सुन चुका ध्वनि खोजता हूं यह जीवन परमात्मा की प्रतिध्वनि उसकी छाया इससे कुछ सीखो

आंखें बंद ना करो भागो मत भयभीत ना हो जाओ इसी छाया के सहारे तुम स्रोत तक पहुंच सकते हो और कोई उपाय नहीं और कोई विधि नहीं और सब विडंबनाएं जीवन को सम्मान दो सत्कार करो

जीवन उसकी भेंट है। और तुम पात्र न थे तो भी तुम्हें भेंट मिली तुम अपात्र हो फिर भी वह तुम पर बरसा है झरद दसों दिस मोती उसके मोती बरसे ही जाते तुमने नहीं मांगा वह तुम्हें मिला है तुम जो नहीं जानते वह भी तुम्हें मिला है जिसे पहचानने में तुम्हें सदियां लग जाएंगी वह भी तुम्हें मिला है

ऐसा खजाना जो अकूत और ऐसी गहराई जो अथाह है और ऐसा जीवन जो अज्ञे रहस्यों का रहस्य तुम्हारे हृदय में समाया हुआ है तुम्हारी श्वासों में रमा है तुम कहां राम को खोजते हो किस मंदिर में किस काबा में किस कैलाश में

राम तुम्हारे भीतर बैठा है तुम भी राम की एक छाया हो तुम अपने को ही पकड़ लो तो राम पकड़ में आ जाए तुम अपने को ही जान लो तो राम जानने में आ जाए भोगोड़े मत बनो, जागो गुलाल कहते हैं सतुगुरु घर पर पड़ धमारी

होरिया मैं खेलूंगी बड़े प्यारे वचन है कहते हैं सतगुरु घर पर परली धमारी कि सतगुरु हमारे घर पर धूम धड़ाका करते आ गए गाजी बाजीस से नृत्य संगीत से जैसे वसंत आए ऐसे फूलों से लदे आ गए जैसे संगीत आए

ऐसे स्वरों का नर्तन सतगुरु घर पर परली धमारी और घर से मतलब है आत्मा का वही तो हमारा घर है यह मिट्टी का घर जो तुमने बना लिया है, ये तो घर नहीं ये तो सराए है आज ठहरे कल चले और ये जो देह है ये भी सराए है

इस जन्म ठहरे अगले जन्म चले इस देह के भीतर जो चैतन्य है तुम्हारा जो आत्मा है तुम्हारी वही असली घर है जो छीने ना वही घर है जो छीना जा सके ही ना वही घर है जो शाश्वत है जो सदा हमारा है जिससे हम दूर होना भी चाहें तो ना हो सके वही घर है

उसी घर की ही तो तलफ है उसी घर की ही तो प्यास है उसी ही घर की तो हम खोज में लगे गुलाल कहते हैं कैसा चमत्कार हुआ है सतगुरु घर पर परल धमारी सतगुरु बड़े धूम धड़ाके से मेरे घर में प्रवेश कर गए

सदगुरु तो तुम में भी प्रवेश कर जाए लेकिन तुम प्रवेश होने नहीं देते गुलाल ने हो जाने दिया तुम द्वार दरवाजे बंद करके बैठे हो तुम तो एक सूरज की किरण भीतर प्रवेश नहीं होने देते तुम तो हवा का जरा सा झोंका भीतर नहीं आने देते

तुम तो अपनी गुफा में छिप गए हो घर तुम्हारा निवास नहीं तुमने उसे कब्र बना लिया तुमने सब तरफ से सब बंद कर दिया है किन ईटों से तुमने अपना घर चुन लिया दरवाजे चुन लिए खिड़कियां चुन ली किन ईटों से तुमने सब बंद कर दिया है

जरा उन ईंटों को पहचानो तुम्हारे विचार की ईंटें तुम्हारे सिद्धांतों की ईंटें तुम्हारे ज्ञान की ईटें तुम्हारे शास्त्रों की ईटें तरह तरह की ईंटें क्योंकि तरह तरह की ईंट बनाने वाले कारखाने हिंदुओं की अपनी ईटें हैं अपना रंग ढंग है मुसलमानों की अपनी ईंटें हैं अपना रंग ढंग और बड़े झगड़े हैं उनमें कि किसकी ईंट अच्छी

और मामला यह है कि ईंट कोई अच्छी नहीं क्योंकि सभी ईंटें दरवाजे रोक लेतीं। दरवाजे दीवारें हो गए तुम अंधे नहीं हो सिर्फ तुम्हारे दरवाजे दीवारें हो गए और तुम्हारा हृदय भी परमात्मा के साथ नाचने को उतना ही तत्पर है जैसे अषाढ़ में मेघ घिर जाते हैं और मोर नाचते और तुम्हारे प्राण की कोयल भी कूकना चाहती है

मगर अवसर मिले तब तुम अवसर ही नहीं देते तुमने सब अवसर छीन लिए गुलाल ने अपने हृदय को खुला छोड़ा इसलिए अपने नौकर के सामने झुक सके बोला कि राम गुलाल का नौकर था उनका चरवाहा था पता नहीं था

कि बोला कि राम भी कुछ है ऐसे पता चलता ही नहीं जब तक तुम खुले ना हो किसी क्षण में तुम्हारे दरवाजे दर्वा... खुले मिल जाएं तो ही पहचान होती बहुत खबरें आती थी लोग कहते थे ये कहाँ का नौका लगा रखा है ये कुछ ढंग का काम नहीं करता गाय बैलों को तो छोड़ देता है जंगल में चरने और खुद बैठ जाता है वृक्षों के नीचे आंख बंद करके डोलता

अलाल है कामचोर है वो था रामचोरस लोग समझते थे कामचोर वो राम को चुराने में लगा था वो जो आंखें बंद करके कर डोलता था वो राम को चुरा रहा था जब बहुत शिकायतें आ गईं, तो एक दिन गुलाल ने कहा अब जाऊं गुलाल जमीदार थे जमीदार की अकड़ पहुंचे सुबह सुबह

और देखा तो कहा कि लोग ठीक कहते बुलाकी को भेजा था खेत में बुआई करने बैल तो हल बखर लिए एक तरफ खड़े थे और बुलाकीराम एक वृक्ष के नीचे मस्त हो रहे थे आनंद की वर्षा हो रही थी लूट चल रही थी बड़ा क्रोध आया

पीछे से जाके एक लात मार दी शायद सामने से आया होता गुलाल तो लात भी ना मार सकता शायद बुला कि राम का चेहरा देखा होता तो राम का चेहरा दिखाई पड़ जाता मगर पीछे से आया पीठ पे एक लात मार दी, ये पीछे से ही तो हम परमात्मा की पीठ पे लात मारे चले जाते

ये पीछे से ही तो हम छुरे भोंके जाते सामने आमने हो तो शायद झेंपे भी थोड़ी लाज भी खाएं थोड़ा संकोच भी उठे बुला कि राम गिर पड़ा लेकिन उसी मस्ती में उठा चरण छुए गुलाल के और बहुत बहुत अनुग्रहित बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा

गुलाल ने पहली दफा गौर से देखा उसे ये आदमी असाधारण है मैंने लात मारी और ये धन्यवाद दे रहा है और आंखों से आनंद के आंसू बह जा रहे और बुला कि राम ने कहा कि धन्य हो मालिक जो काम मैं वर्षों में मेहनत करके ना कर पाया जरा से इशारे में कर दिया जरूर उस बड़े मालिक ने ही भेजा है वो भी मेरा मालिक तुम भी मेरे मालिक मालिक नहीं तुम्हें भेजा होगा तुम छोटे मालिक वो बड़ा मालिक

मगर बिना उसके इशारे के तुम नहीं आयो और क्या लात मारी कि बुला कि राम को रास्ते पे लगा दिए जरा सी भूल हो रही थी बस जब भी ध्यान करने बैठता था तो एक खराबी थी मेरी गरीब आदमी हूं एक जून रोटी मिल जाए वही बहुत और देख ही रहे हैं आप कि सारी दुनिया मुझे अलाल कहती कामचोर कहती और फुर्सत भी मुझे नहीं

इस मस्ती से समय बचे तब ना तो कुछ और करूं जो कुछ आप दे देते हैं उससे बस बाल बच्चों को एक समय का भोजन मिल जाता है तो मन में एक आकांक्षा है एक अभीपसा है कि कभी संतों को घर निमंत्रण करूं सन्यासियों को बुलाऊं साधुओं को बुलाऊं उनको भोग लगाऊं छों प्रकार के भोजन बनाऊं तो ये कर तो नहीं सकता ये मेरी हैसियत नहीं

So, रोज जब ध्यान में बैठता हूं तो बस यही वासना मुझे पकड़ लेती बस ध्यान में मैं मन ही मन में बड़े बड़े संतों को निमंत्रण देता हूं आओ सब आओ सबको भोजन का निमंत्रण दे आता हूं और क्या क्या भोजन बनाता हूं मालिक बस ऐसी भोज चल रहा था अभी जब आपने लात मारी सब

परोस चुका था बस दही परोसने को रह गया था दही की हड़िया लेके परोसने जा रहा था क्या आपने लात मार दी, दही की हड़िया गिरी दही छितर-बितर हुआ हंडिया फूट गई संत इत्यादि तिरोहित हो गए क्योंकि थी तो सब कल्पना ही और एक क्षण में उस कल्पना के तिरोहित होते ही मन निर्विचार हो गए, बस एक ही विचार अटका रखा था

वो विचार भी आपने लात मार के तोड़ दिया कितने आपके चरण छू गुलाल की तो समझ के ही बात बाहर हो गई आंख फाड़ फाड़ कर देखा इस नौकर को चारों तरफ उसकी रोशनी थी एक मधुर जैसे संगीत बज रहा हो एक सुगंध उड़ रही थी गुलाल चरणों पर गिर पड़ा उसने का हे सदगुरु

मुझे क्षमा करो उस दिन बुला किराम बुल्ला शाह हो गया और जब उसका मालिक उसका शिष्य हो गया तो बहुत शिष्य हुए बुल्ला शाह के मगर वो जिंदगी भर कहता रहा कि कुछ भी हो गुलाल कुछ भी कहे लेकिन इसकी बिना लात के कुछ भी नहीं हो सकता था इसकी लात में परमात्मा ने ही लात मारी

वही इसके बहाने आया अब गुलाल कह रहे हैं सतगुरु घर पर परल धमारी हमारे घर पर सतगुरु बड़े धूम धड़ाके से आ गए ये बुल्ला साहेब की ही याद कर रहे हैं होरिया मैं खेलूंगी और अब मैं क्या करूं होली खेलू भाग रचाऊं

भरू रंग में पिचकारी फेकू रंग उड़ाऊ गुलाल और क्या करूं उत्सव मनाऊ जूथ जूत, जूत सखियां सब निकरी परल ज्ञान के मारी और मैं अकेला ही नहीं हूं इसमें जूथ जूत, जूत सखियां झुंड के झुंड सखियां आ रही

शिष्य तो सखी ही हो जाता है शिष्य की जो परम अवस्था है वो सखी की ही अवस्था है गुरु व्यक्ति नहीं रह जाता व्यक्ति मिट जाता तभी तो गुरु होता है गुरु तो केवल प्रतीक रह जाता परमात्मा का और परमात्मा ही एकमात्र पुरुष है

बाकी तो सब सखिया और इतना समर्पण ना हो इतना प्रेम ना हो इतनी प्रीति ना हो तो शिष्यत्व बनता ही नहीं इसलिए ठीक कहते हैं गुलाल जूथ जूथ सखियां सब निकली मैं ही अकेला नहीं निकल पड़ा हूं होली खेलने झुंड के झुंड सखियां आ रही बुल्ला साहब के पास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई

दीवानों की मस्तों की समाज जलती तो परवाने आते ही बुल्ला साहब के पास बहुत उत्सव हुआ बहुत नृत्य सघन हुआ बहुत गीत घने हुए बहुत वर्षा हुई अमृत की जूथ जूत, जूत सखियां सब निकली परल ज्ञान की मारी

इन सब को क्या हो गया ज्ञान ने इनके जीवन में धूम मचा दी एक तो किताबी ज्ञान है वो क्या खाक धूम मचाएगा धूल भला इकट्ठी हो जाए धूम तो बिल्कुल ना मचेगी धुआं भला उठाए धूम तो ना मचेगी दर्पण और गंदा भला हो जाए निर्मल तो नहीं होगा

रट लो कुरान गीता कितने तो लोग रटे बैठे क्या होगा रटने से तोतों की तरह रटे जाते हो ये तो तोते भी कर लेते हैं ये तुम क्या कर रहे हो आदमी हो तुम अपनी इतनी बेजीती तो ना करो और मेरे देख

तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल होती ये तुम्हारे पंडितों की बजाय ये जो पौंगा पंडित ये पौंगा पंथी चारों तरफ इकट्ठे इनसे तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल होती एक महिला एक तोता खरीद लाई बड़ी धार्मिक महिला थी तोता प्यारा था

लेकिन जिसने बेचा उसने कहा कि जरा ख्याल से ले जाएं ये तोता जरा गलत संग साथ में रहा है अब आप तो जानती हैं सत्संग जैसे सत्संग होता है ऐसे दुष्संग भी होता है ये दुष्संग में रहा है तो ये कभी कभी उल्टी सीधी बातें कह देता है इसका बुरा ना मानना तोता ही है इसका कोई भाव बुरा नहीं भाव इसको है नहीं कुछ शब्द सीख लिए

ंटसंट बोल देता है मगर अभिप्राय इसका कुछ भी नहीं बिल्कुल कोरा है तो अगर इतनी तैयारी हो तो ले जाओ मगर तोता इतना प्यारा था उस महिला को कोई फिक्र ना करो सुधार लेंगे हम हर सोमवार को पंडित जी आते थे जैसे पंडित जी होते रहे पोंगपंथी

आके कुछ पूजा पत्री करवा जाते थे कहीं तोता कुछ अंटसंट न बोल दे पंडित जी को नाराज ना कर दे क्योंकि जब महिला घर लाई तब उसे पता चला कि तोता बोलता तो अंटसंट कुछ भी कह देता है कोई अंतर आया कहता अबे हराम जा दे पंडित जी से कह दे तो गड़बड़ हो जाए हर किसी से कह देता उल्लू के पट्टे

जैसे पंडित जी घर में आए वो जल्दी से कंबल ओढ़ा दे तोते के पिंजरे पे कंबल ओढ़ने से तोता समझ जाए कि पंडित जी आ गए सो चुपचाप रहे सोमवार को आते थे सोहर आठवें दिन तोते पे कंबल डाला जाता था एक बार ऐसा हुआ कि सोमवार को भी आए और मंगल को कुछ काम पड़ गया पंडित जी को

तो मंगल को भी आ गए जल्दी से महिला ने कंबल फेंका तोता भीतर से बोला अरे हराम जाते आज तो मंगलवार आज ही आ गए पोंगा पंडित दिन की भी खबर नहीं उठाया मुंह ले आए

इतनी अकल तो तोते में है कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा एकदम से सोमवार कैसे आ गया फिर से आठ दिन लगते आने में लेकिन जिसको तुम पंडित कहते हो उसको इतनी भी अकल नहीं होती वो केवल मुर्दा शब्दों को दोहराए चला जाता है उससे पूछो ईश्वर है तो वो कहता है रंच मात्र अनुभव नहीं रत्ती भर प्रती नहीं

कोई साक्षात्कार नहीं कोई पहचान नहीं कोई मुलाकात नहीं कहता है जरा झकझोरो उसे और जरा खोजबीन करो और तुम चकित हो जाओगे तू तो निपट अज्ञान है सिर्फ यंत्रवत दो रहा है तुम जो कह रहे हो

इसी को सुन के दोहराओगे एक तोता दूसरे तोते को सिखा देता है ऐसे लोग दोहराए चले जाते हैं मनुष्य जाति की प्रतिभा इतनी क्यों खो गई है जहां पंडितों का जितना प्रभाव है वहां उतनी ही प्रतिभा कम अगर भारत आज प्रतिभा में सारी दुनिया में पिछड़ गया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पंडितों का बहुत प्रभाव

जब तक इन पंडितों से छुटकारा ना होगा भारत की प्रतिभा मुक्त नहीं हो सकती क्योंकि ये खुद तोते हैं और दूसरों को तोते बनाए हुए ये राम राम जपते रहते हैं और दूसरों को राम राम जब बाते रहते और इनको पता है कि राम राम जपने से कुछ नहीं होता जिंदगी भर इनको जपते हो गई कुछ भी नहीं हुआ और हमें यह भी मालूम है

कि बाल्मीक तो मरा मरा जप के भी राम को पा गया और ये राम राम जप के भी नहीं पा सके तो बात क्या है मामला क्या है बाल्मीक के जपने में हार्दिकता थी पांडित्य नहीं था और इनके जपने में केवल थोती बुद्धि है हृदय का कोई भी समागम नहीं ज्ञान पंडितों से नहीं मिलता ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिलता

ज्ञान तो केवल उनसे ही मिल सकता है जो जागे हो जिनके जीवन की ज्योति जल उठी हो जिनके प्राण मसाल बन गए हो उन्हीं के पास तुम अपना बुझा दिया लेके जाओ तो जल उठे जिनके खुद के दिए बुझे उनसे जरा बचना वो कहीं तुम्हारे जले जलाए दिए को ना बुझा दे उनसे जरा दूर दूर रहना उनके पास दिया तुम जिंदगी भर रखे रहो तो भी ना जलेगा

दो बुझे दिए कितनी ही देर पास रहे कितने ही पास रहे कुछ भी ना होगा और तुम अपने पंडितों को भली भांति जानते हो अपने मौलवियों को भली भांति जानते हो अपने पादरियों को भली भांति जानते हो इनके जीवन में कुछ भी तो नहीं अक्सर तो पाया जाएगा कि तुमसे भी गया बीता इनका जीवन है मगर ये शब्दों में कुशल

उद्धारण देने में कुशल मैंने सुना है इंदरसोल नाम का एक बहुत मूल्यवान विचारक हुआ अभी इसी सदी के प्रारंभ में वो जब भी बोलने खड़ा होता तो लोग बड़े हैरान थे

वो एक इशारा करता जो किसी की समझ में ना आता कि क्या कर रहा है लोग पूछते तो मुस्कुरा कर रह जाता जब भी पूछते तभी टाल जाता इधर उधर की बात करता मगर वो इशारे की बात ना करता पश्चिम के बहुत अच्छे बोलने वालों में से एक था वो जब भी खड़ा होता है तो उंगुली से कुछ इशारा करता हवा

और जब बोलना खत्म करता तब फिर उंगली से इशारा करता मरते वक्त लोगों ने कहा तो बता दो तुमने और सब रहस्य खोले मगर ये उंगली से तुम आकाश में क्या करते हो शुरू में भी बाद में भी उसने कहा तुम नहीं मानते तो बता देता हूं वो इन्वर्टेड कामास बनाता हूं <laughs> कि अपना कुछ नहीं सब उदरण

अब कह सकता हूं क्योंकि अब तो मौत करीब आ गई अब क्या मेरा बिगाड़ लोग अब तो जिंदगी चल गई धंधा चल गया काम खत्म हुआ अब विदा हो रहा हूं अब क्या बिगाड़ लोग कहे जाता हूं इसलिए जिंदगी भर मुस्कुरा कर रह जाता था कि जो भी मैं कह रहा हूं मेरा इसमें कुछ नहीं सब किताबों का है सब बासा है सब उधार मगर यह कहूं कैसे यह कहूं तो धंधा गिर जाए

So, मैंने ये तरकीब निकाली थी आदमी ईमानदार रहा होगा कम से कम इतना तो उसने किया कि हवा में इन्वर्टेड कामा बना दे किसी को दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े समझ में आए कि ना समझ में आए बाद में इन्वर्टेड कामा बंद कर दे खत्म <laughs> तुम्हारे पंडितों में इतनी भी समझ नहीं है वो तो अक्सर भ्रांति में पड़ जाते हैं कि खुद ही बोल रहे हैं। बोलते बोलते बोलते बोलते

भूल ही जाते कि कृष्ण का वचन तुम्हारा वचन नहीं हो सकता जब तक कि तुम कृष्ण की चेतना को उपलब्ध ना हो जाओ और बुद्ध का वचन तुम्हारा वचन नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे भीतर बुद्धत्व तो फलित ना हो जाए ओड़े वही गंध जगे वही ज्योति तो ही तुम जो कह रहे हो वह सत्य हो सकता है और जब भी कभी ऐसा सत्य होता है तो यह घटना घटती जूथ जूत, जूत सखियां सब निकली

मालूम कहां से छिपे हुए लोग चले आते दूर दूर से लोग चले आते नाचते गाते चले आते कैसे खबर हो जाती जैसे फूल खिलता है तो मधुमक्खियों को खबर हो जाती दूर मिलों दूर चली मधुमक्खियां मधु छत्ते खाली होने लगते फूल खिल गए

वैज्ञानिकों ने बहुत शोध की है मधुमक्खियों पर और वे कहते हैं कि मधुमक्खियों के पास भी भाषा है ज्यादा शब्द नहीं है उनकी भाषा में चार शब्द कम कम से चार का वैज्ञानिक पता लगा पाए वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण एक मधुमक्खी को पता चल जाता है कहीं भूली भटकी पहुंच गई गुलाब के फूल के पास

तो मधुमक्खियां आदमियों जैसी कंजूस नहीं कि कब्जा कर ले गुलाब पे कि कहे कि मैंने पहले पाया ये मेरा है कि दूसरी किसी मधुमक्खी को इस पे ना बैठने दूंगी नहीं वो गुलाब को छूती भी नहीं वो पहला काम ये करती कि भागती है मधु छत्ती की वो मीलों दूर होगा मधु छत्ता और जाके मधु छत्ते के पास नाचती ये नाचना उसका एक प्रतीक है ये एक शब्द हुआ

खास ढंग से नाचती अगर फूल पूरब में खिला है तो एक ढंग से नाचती अगर पश्चिम में खिला तो दूसरे ढंग से अगर दक्षिण में खिला तो तीसरे ढंग से अगर उत्तर में खिला तो चौथे ढंग से चारों दिशाओं के नाच है उसके वो नाच के बता देती किस दिशा में फूल खिले, और फिर उड़ चलती और सारा मधु छत्ता उसके पीछे हो लेता

एक व्यक्ति को भी जब सदगुरु का पता चल जाता है तो वो भी क्या करेगा और क्या करेगा नाचेगा नाच के खबर देगा कि उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण कहां जूथ जूथ सखियां सब निकरी, परल ज्ञान के मारी ज्ञान की धूम मच गई सदगुरु के पास ज्ञान का महोत्सव चल रहा है

यही वास्तविक यज्ञ हवन कुंड बाहर नहीं बनाने होते प्राणों से बनाने होते गेहूं और घी जलाने से कुछ भी ना होगा मूढ़तापूर्ण कृत्य कर रहे हो बर्बादी कर रहे हो करोड़ों का घी और गेहूं हर साल यहां जलाया जाता है

और लाखों मूड़ इकट्ठे होकर सोचते हैं कि कोई महान कार्य कर रहे हवन कुंड भीतर बनाना होता है और अगर जलाना हो तो कुछ भीतर जलाओ कूड़ा करकट भीतर काफी है जलाने को शास्त्रीय ज्ञान जलाओ शब्द जलाओ विचार जलाओ सिद्धांत जलाओ

सबको जला के राख कर दो कि तुम निश्द्द हो जाओ मौन हो जाओ कि तुम शून्य हो जाओ उसी शून्य में पूर्ण का पदार्पण होता है और उस पूर्ण के आने के पहले सतगुरु आता है और धूम धड़ाके से आता है सतगुरु घर पर, पर परल धमारी होरिया मैं खेलूंगी जूथ जूथ सखियां सब निकरी परल ज्ञान के मारी अपने पीसंग होरी रही लोग देश सब

शिष्य और गुरु का संबंध तो प्रेम का संबंध है प्रीति का संबंध है वो तो प्रेम सगाई है उससे बड़ी कोई सगाई नहीं गुरु और शिष्य का संबंध वैसा संबंध नहीं है जैसा साधारणता विद्यार्थी और शिक्षक का होता वो तो दो कौणी का संबंध उसका कोई मूल्य है गुरु और शिष्य का संबंध

बड़ी और बात है यह विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध नहीं गुरु शिष्य का संबंध हार्दिक है विद्यार्थी शिष्य का संबंध बौद्धिक हार्दिक संबंध प्रेम का होता है तर्क का नहीं होता यह कोई विवाद नहीं गुरु ने कोई तर्क दे दे के शिष्य को राजी नहीं कर लिया कि जो मैं कहता हूं वो सही है

वो तो गुरु को देखा है और शिष्य को सिद्ध हो गया कि बात सही वो तो गुरु के पास बैठा है और सिद्ध हो गया है कि बात सही बात कही नहीं गई और सुन ली गई शब्द बोले नहीं गए और पहुंच गए ये तो गंध है एक यह तो संगीत है एक और ये प्रेम में ही सुना जा सकता है

अपने पीसंग होरी रही खेलो और मैं अपने प्यारे संग होरी खेलती हूं गुलाल कह रहे हैं और लोग भी अजीब है कि लोग गालियां दे रहे लोग सदा से ऐसे ही रहे न खुद होली खेलेंगे न दूसरों को खेलने देंगे उन्हें बड़ा कष्ट हो जाता किसी को मस्ती में देखें तो कोई गीत गाए तो उनको एकदम गालियां सूझती

क्या करें बेचारे उनके भीतर गालियां ही लगती उनका कसूर भी नहीं उन पर नाराज भी ना होना उन्हें क्षमा करना कोई क्या कर सकता है बबूल में कांटे लगते अब तुम बबूल में कोई कमल थोड़ी लगाओगे लोगों के प्राण बबूल हो गए कांटों से छिदे खुद कांटों से छिदे खुद पीड़ा में खुद नरक में जी रहे

तो जब दूसरे को मस्त देखते मगन देखते तो उनकी ईर्षा का अंत नहीं रह जाता उनके भीतर से गालियां फूट पड़ती ये सदियों की कथा है इसमें रंचमात्र फर्क नहीं पड़ा है आज भी नहीं पड़ा आगे भी पड़ेगा नहीं क्योंकि अधिक हिस्सा मनुष्य जाति का दुख में ही जीने के लिए तय कर लिया है दुख में जीने का कुछ मजा है

कुछ लोग हैं जो दुख में ही सुख पा रहे हैं। उनसे दुख छीन लो तो बड़े दुखी हो जाएंगे उन्होंने जंजीरों को आभूषण समझ लिया है और काराग्रह को घर समझ लिया है उनकी भ्रांतियां बड़ी अद्भुत उन्होंने सपनों को सत्य मान लिया है इसलिए जब वे किसी व्यक्ति को जागते देखेंगे नींद से

तो उन्हें बेचैनी होगी बर्दाश्त के बाहर होने लगेगा वो आदमी उसकी मौजूदगी उन्हें जमेगी नहीं वो गालियां देंगे तो जब तुम्हें गालियां पड़े तो मुस्कुरा जानना कि ये तो पुराना नियम है रघुकुल रीत सदा चली आई ये तो चलता ही रहा ये कोई नया काम नहीं कर रहे बेचारे ये तो पुराना काम है

सदा से होता रहा आप भी करेंगे ये गालियां ना दें तो थोड़ा चौंकना की बात क्या है किसी ने इनके ऊपर कंबल उड़ा दिया या क्या मामला है गालियां दें बिल्कुल ठीक सम्यक इतिहास से बात मेल खाती

गालियां ना दें तो थोड़ा चौंकना कि मामला क्या है अंधे हैं बहरे हैं क्या बात इनको दिखाई नहीं पड़ रहा अपने पीसंग संग होली खेलो गुलाल कहते मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा अपने पिया के संग होली खेल रहा हूं मगर लोगों को क्या हुआ है लोग कितने कष्ट उठा के गालियां देते कितना श्रम करते

गालियां देने इतने श्रम से तो अपने ही गीत बना लेते इतने श्रम से तो उनका जीवन भी उत्सव हो सकता था उनके जीवन में भी बांसुरी बच सकती थी लेकिन अजीब हैं लोग बांसुरी बजाने में उनका रस नहीं किसी और की बजे इससे भी उन्हें विरोध है हर आदमी चाहता है कि दूसरे लोग मेरे जैसे ही दुखी रहे

दुखी आदमियों को देख के उसको तृप्ति मिलती कि ठीक सब हमारे ही जैसे सुखी आदमी को देख के उसे शक पैदा होता अब दो बातें खड़ी हो जाती दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या मैं गलत हूं अगर यह आदमी सही है तो मैं गलत हूं मगर कोई अपने को गलत नहीं मानना चाहता अहंकार के विरोध में है यह बात अपने को गलत मानना

तुमने कई दफा देखा होगा विवाद में तुम्हें साफ समझ में आ जाता है कि तुम गलती पर हो मगर फिर भी अपनी बात पर अड़े रहते लोग कहते टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं मिट जाएंगे मगर अपनी बात पर डटे रहेंगे गलत सही का सवाल कहां है सवाल मेरी बात का है तो जब भी तुम देखते हो कोई मस्त है आनंदित

तुम्हें पीड़ा होती तो कौन सही यह आदमी सही और तुम्हें एक सुगमता है क्योंकि भीड़ तुम्हारे जैसी उस जैसी नहीं तो तुम कह सकते हो कि भीड़ गलत नहीं हो सकती इतने लोग कैसे गलत हो सकते जाज से किसी ने कहा, किसी बात के संबंध में बनटसा कुछ कह रहा था वो आदमी ने कहा कि आप अकेले यह बात कहने वाले

आखिर सारे पृथ्वी के करोड़ करोड़ लोग गलत कैसे हो सकते और तुम्हें पता बनटा ने क्या कहा बनटसाह ने कहा मैं ये पूछता हूं कि करोड़ करोड़ लोग सही कैसे हो सकते क्योंकि सही तो कभी कोई एक होता है इतने लोग अगर इस बात को मानते हैं तो गलती होगी बात नहीं तो इतने लोग मान ही नहीं सकते बुद्ध तो कोई कभी होता है कबीर तो कोई कभी होता है नानक तो कोई कभी होता है मोहम्मद जीसस तो कोई कभी होता है

अधिक भीड़ तो मूढ़ों की भीड़ तो भेड़ों की उनकी चाल भेड़ों की ये बात मत कहना इतने लोग मानते तो कैसे गलत मानते होंगे मगर अहंकार हमारा इसमें तृप्ति पाता है आश्वासन पाता है इतने लोग मानते और हम भी यही मानते तो यही ठीक होना चाहिए फिर इस आदमी को क्या हो गया यह आदमी पागल है

आदमी विक्षिप्त है या ये आदमी पाखंडी है या ये ढोंग कर रहा है आनंदित होने का ढोंग कर रहा है तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? अगर आनंदित होने का ढोंग भी कर रहा है तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है कम से कम दुखी होने के ढोंग करने से तो बेहतर आनंद करने का ढोंग

अगर गीत गा रहा है तो किसी का कुछ हर्जा नहीं कर रहा अगर नाच रहा है तो किसी का हर्जा नहीं कर रहा और अगर अपने प्यारे के संग होली खेलने चला है गुलाल उला है, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हां धूल उड़ाए तो तुम्हें जस्ती है बात तुम देखते हो ना होली को भी लोगों ने कैसी दुर्गति कर दी गुलाल वगैरह कम आजकल धूल ज्यादा उड़ती रंगमंग तो कोई फेंकता नहीं कोलतार

गोबर घोल के एक दूसरे को पोत रहे हैं लोगों की बुद्धि तो देखो वसंत का उत्सव गोबर घोल के मनाया जा रहा है नाली की कीचड़ निकाल लाते हैं लोग मैं रायपुर में कुछ दिनों तक था होली करीब आने वाली थी सामने के सज्जन को मैंने देखा कि वह अपनी नाली में कुछ ईंटें लगा रहा है मैंने कहा क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि रोक रहे हैं होली आ रही

तो इकट्ठा कर रहे हैं इसी में पटकेंगे लोगों को एक तो रायपुर जैसी गंदगी किसी और नगर में खोजना मुश्किल रायपुर तो हद है। लोग बड़े अभेद भाव को मानते

भेदभाव नहीं करते कहीं भी पाखाना करेंगे कहीं भी पेशाब करेंगे कोई भेदभाव करते ही नहीं कहां संडास है कहां सड़क है इसमें कोई भेदभाव नहीं अद्वैतवाद वेदांती हैं लोग मुझे अपने घर से कालेज तक जाना पड़ता था कोई डेढ़ मील का फासला था

मैं देख के दंग रह जाता था लोग कहीं भी बैठे महा गंदा नगर है रायपुर और वहां की नाली को रोक रहे हैं ऊटे लगा के गड्ढा तैयार कर रहे हैं होली आ रही

लोगों ने वसंत के उत्सव को आनंद के उत्सव को भी कीचड़ फेंकने का उत्सव बना दिया और तुम देखते हो लोग होली पे गालियां बखते साल भर इकट्ठी करते हैं गालियां होली पे दिल खोल के निकाल लेते जिन जिन को देना था गाली और नहीं दे सकते थे क्योंकि हर वक्त गाली दो तो झंझट खड़ी हो जाए

दिल खोल के होली पे गालियां दे लेते गीत गाने का उत्सव गालियों में गिर गया रंग उड़ाने का उत्सव नालियों में गिर गया आदमी कैसा है यह हर चीज को विकृत कर लेता है हर चीज को खराब कर लेता है इसके हाथ में सोना लग जाए मिट्टी हो जाता है अब होली तो हमारा सबसे सुंदर उत्सव था

रंगों का उत्सव मदमस्ती का उत्सव गीत गाने का उत्सव नाचने का उत्सव ढोल पर ताल पड़े लोगों के पैरों में बंधे, नहीं वह सब खो गया लोग गालियां बक रहे गंदी से गंदी गालियां बक रहे

और गंदे से गंदा मल मूत्र एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और इसको कहते होली अगर रंग भी पोतते हैं, तो ऐसी दुष्टता से पोतते हैं। कि रंग तो सिर्फ बहाने ही होता दुष्टता ही असली चीज होती तुम उनको रंग भी पोतते देखो तो तुम देख लोगे कि रंग पोतना उनका इरादा नहीं इरादा तो ये सताना है तुम्हें रंग भी ऐसा खरीद के लाते हैं कि तुम धो धो के मर जाओ तो निकलना सके

इस देश में हर चीज का रंग कच्चा सिर्फ होली पर पक्का रंग मिलता पता नहीं कहां से मिल जाता कोई कपड़े का रंग पक्का नहीं मगर होली के लिए बचा कर रखते हैं पक्का रंग अपने पीसंग होली खेलो लोग देश सब गारी अब खेलो मन महामगन हुए छूटली लाज हमारी लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो लाज भी नहीं रही

हमने तो लोक लाच भी खो दी अब लोग गाली दें तो गाली दें हमें तो बेचैनी भी नहीं होती किसको हो बेचैनी जिस मन को बेचैनी होती थी वो तो डूब गया हम तो महामगन हो गए हम तो बचे ही नहीं जिसको चोट लग सकती थी वो अहंकारी ही ना रहा जिसको तुम घाव कर सकते थे अब खेलो मन महामगन हो छूटली लाच हमारी

रंगों की बौछार कर रही संध्या पावस की दूर दिखता रंग महलव जिसके फिरोजे के छज्जे सोने की दीवारें जिसकी मेहराबी मानिक दरवाजे जाते जाते उजक गई रे संध्या पावस की रंगों की बौछार कर रही संध्या पावस की इंद्रनील के आसमान में दिखते रंग बिरंगे बादल

कहीं इंद्रधनु के रंगों से भर जाता है शून्य दिगंचल वह धनुषई चीर लहराती संध्या पावस की रंगों की बौछार कर रही संध्या पावस की कहीं बैंगनी कहीं जामनी कहीं कत्थई कहीं सुरमई लाल सुनहरे सौ रंगों से आसमान को सांझ भर गई इन रंगों में डुबो गई मन संध्या पावस की रंगों की बौछार कर रही संध्या पावस की मेरे प्राण परिंदों से ही डूब डूब जाते रंगों में

संध्या के सौ रंग, सौ तरह भर जाते मेरे अंगों में आज गगन मन में दमकी रहे संध्या पावस की रंगों की बौछार कर रही संध्या पावस की जो डूबा उसे क्या फिक्र, कौन गाली देता है कौन पत्थर मार जाता है कौन अपमान करता है यह सब अर्थहीन हो गया

उसके भीतर वह अहंकारी ना बचा जिसके लिए इन सारी बातों की सार्थकता थी शिष्य होने के लिए यह जरूरी शर्त है कि आदमी लोकलाज को छोड़ दे नहीं तो लोकलाज तुम्हें बांधे रखती भीड़ से तुम उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते लोकलाज की व्यवस्था तुम्हें भीड़ से बांधे रखने की व्यवस्था है

वो इस बात की व्यवस्था है कि कभी भीड़ को छोड़ना मत नहीं तो भीड़ बदला लेगी, बहुत सताएगी। राजपथ मत छोड़ना भीड़ का चाहे राजपथ कहीं पहुंचे या ना पहुंचे मगर चलना राजपथ पर जहां सब चलते हो वहीं चलना सब गड्ढे में गिरें तो तुम भी गिरना मगर रहना सबके साथ अलग थलग मत हो जाना अपनी कोई पगडंडी मत पकड़ लेना और धर्म पगडंडी राजपथ नहीं प्रत्येक व्यक्ति को

एक न एक दिन भीड़ का साथ छोड़ देना होता है भीड़ को छोड़ते ही तो तुम पहली बार परमात्मा के साथ होने सामर्थ्य प्रकट करते हो लोगों ने भीड़ को परमात्मा बना लिया है भीड़ को धर्म बना लिया है ईसाई चला जाता है हर रविवार को चर्च में किस लिए तुम सोचते हो चर्च से कुछ लेना देना कि क्राइस्ट से कुछ लेना देना

नहीं वो जो ईसाइयों की भीड़ है। उसको राजी रखना है। अगर रविवार को चर्च न जाओ तो भीड़ नाराज होती लोग पूछने लगते हैं, क्यों नहीं आए क्या बात है क्या नास्तिक हो गए क्या जीसस को विस्मरण कर दिया अब कौन इन झंझटों में पड़े

फिर इन्हीं लोगों से हजार काम है लड़के बच्चों की शादियां करनी है दुकान भी चलानी है बाजार भी चलाना है इन पर हर तरह से निर्भर भी रहना है सुख दुख का साथ है जरूरत पड़ती ही है सभी को एक दूसरे की कौन झंझट मोल ले बेहतर एक घंटा हो आओ चर्च सो लोग मंदिर हो आते मस्जिद हो आते ना मस्जिद से लेना न मंदिर से कुछ लेना ना चर्च से कुछ प्रयोजन

न गिरजे से गुरुद्वारे से भीड़ से डर है कि न गए तो भीड़ अड़चन खड़ी करेगी और भीड़ अड़चन खड़ी करती हुक्का पानी बंद जितना छोटा गांव उतनी भीड़ ज्यादा उपद्रव करती क्योंकि छोटे गांव में हरेक को हरेक का पता होता मेरे देखे दुनिया से छोटे गांव मिट जाएं तो दुनिया में स्वतंत्रता बढ़ेगी

जब तक छोटे गांव है दुनिया में स्वतंत्रता नहीं बढ़ सकती मैं छोटे गांवों के विरोध में हूं क्योंकि छोटे गांवों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हरेक की नजर हरेक पर लगी रहती कहां जा रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि वहां क्या कर रहे थे उसके पास क्यों बैठे थे बड़े नगर की कम से कम एक सुविधा है

कि सबको सबका पता नहीं रहता कौन क्या कर रहा है कहां जा रहा है क्या नहीं कर रहा है इतनी भीड़भाड़ है कि कहा किसको पता जो काम सदियों में नहीं हो सके थे बड़े बड़े क्रांतिकारियों के द्वारा वो छोटी छोटी चीजों से हो गए जैसे रेलगाड़ी ने कुछ काम कर दिए अब रेलगाड़ी कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है क्या रेलगाड़ी को क्रांति से लेना देना

लेकिन रेलगाड़ी में तुम बैठे हो 24 घंटे की सफर भोजन तो करोगे ना अब बगल में जो सज्जन बैठे हैं पता नहीं कौन हो बाबू जगजीवन राम क्या पता <laughs> खादी वगैरह पहने बैठे मगर हैं तो चमार अब तुम पूछ भी नहीं सकते भैया चमार तो नहीं वो नाराज हो जाएंगे एकदम और भोजन तो करना ही पड़ेगा

तो राम राम लेके अपने को जगह सिकोड़ के कि कोई छूछ ना जाए कुछ खरीदोगे कहीं क्या पता कौन बेचने वाला है हिंदू है कि मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब बंटवारे के पहले की स्थिति थी और तनाव था हिंदू मुसलमानों में तो इस स्टेशनों पे हिंदू पानी और मुसलमान पानी मिलता था

अब पानी भी हिंदू और मुसलमान हद हो गई पानी कैसे हिंदू और पानी कैसे मुसलमान लेकिन चिल्लाता था आदमी कि हिंदू पानी ले लो तो मुसलमान पानी ले लो अब तो कुछ पता लगाना मुश्किल है कि पानी कौन दे रहा है पानी तो लेना पड़ेगा प्यास लगेगी तो भोजन भी करना ही पड़ेगा

डब्बे में ऐसी भीड़ है कि चारों तरफ से लोग छू रहे हैं पता नहीं कौन अछूत है मगर छुए जा रहा है और अगर कोई अछूत है तो वो जरूर छूएगा एक बात पक्की रखना क्याल में अगर कोई ज्यादा छूए तो समझ जाना कि है अछूत क्योंकि उसको भी मौका मिल गया वो भी क्यों छोड़े वो उद्दे मारेगा अछूत जगह जगह उद्दे मार रहे हैं

रेलगाड़ी क्रांति कर दी बड़े नगरों ने बड़ी क्रांति कर दी लोगों को पता ही नहीं कि तुम कहां गए रविवार को सुबह से घर चले गए लोग समझ रहे हैं चर्च गए तुम मेटनी शो देख रहे घर लौटते हो तो लोग भी कहते वाह तीन तीन घंटे चर्च में बिताते हो घर चले आ रहे हैं बड़ा धार्मिक भाव

पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है बड़े नगरों ने बड़ी स्वतंत्रता दे दी छोटे नगर में हुक्का पानी बंद हो जाता था छोटे नगर में किसी आदमी ने गड़बड़ की गांव ने तय कर लिया हुक्का पानी बंद हुक्का पानी बंद मतलब उसकी जान मुश्किल में पड़ गई अब उसको कोई बिठाएगा नहीं अपने घर में बुलाएगा नहीं अपने घर में शादी विवाह में सम्मिलित नहीं करेगा

उसका जीना दूभर हो जाएगा उसको दुकानदार सामान नहीं देंगे दर्जी कपड़े नहीं सियगे नाई बाल नहीं बनाएगा उसकी तुम जान ले लोगे उसको झुकना पड़ेगा उसको कहने पड़ेगा भैया माफ करो जो को दंड हो वो दंड देने को था दंड क्या कि भोजन करवाओ पहले ब्राह्मणों को फिर पूरे गांव को कन्याओं को भोजन करवाओ शहर में एक फायदा कन्याए हैं ही कहा

कोई झगड़े नहीं और कौन ब्राह्मण कुछ पक्का नहीं जिसको जो दिल में आया वो लिख रहे शहर में पता नहीं चलता कल तक आदमी बर्मा था आज शर्मा हो गया खत्म कोई क्या बिगाड़ लेगा किसी को पक्का पता नहीं कि कौन कौन है मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था

मुझसे जगह जगह लोग पूछते थे कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली स्वाभाविक प्रश्न क्योंकि लोग दाढ़ी नहीं बढ़ाते बनारस में मैं एक नानक जयंती पर सिखों के समाज में बोलने गए मैं नीचे उतरा एक सरदार जी ने पूछा कि सरदार जी आपने बाल क्यों कटा लिए

ये बात जची अब तक लोग पूछते थे दाढ़ी क्यों बना ली बढ़ा ली तुम पूछ रहे हो बाल क्यों कटा ली हर चीज में आदमी की मुसीबत कुछ करने दो के भैया के नहीं करने दो छोटी जगह तो हर छोटी चीज पर सवाल उठाया जाए

जैसे लोग रहते हैं वैसे तुम्हें रहना होगा दुनिया में स्वतंत्रता का जो प्रवाह आया है इतना उसका बड़ा कारण यह कि छोटे नगर खो गए हैं बड़े नगर धीरे धीरे छोटे नगर विदा हो जाने चाहिए उस मनुष्य को गति मिलेगी स्वतंत्रता मिलेगी भीड़ से छुटकारा मिलेगा ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े नगरों में भीड़ ज्यादा है मगर भीड़ से छुटकारा हो जाता है

फुर्सत किसको कोई किसी को देखते ही नहीं कौन कहा भागा जा रहा तुम बंबई में देखो ना मोहल्ले वाला भी शादी तुम्हें पहचाने कि आप कौन एक ही मकान में रहते एक ही लिफ्ट में ऊपर आते जाते मगर किसको पता कौन कौन है किसको पड़ी अपनी ही भागा दौड़ इतनी कि कौन किसकी पूछे

लेकिन पुराने दिनों में धर्म के नाम पर यह सामाजिक जबरदस्ती बहुत जोर से चलती रही अब भी चलती है जिस मात्रा में चला सकते हो अब भी चलाते उसकी सबसे आसान तरकीब जो थी वो थी कि लोगों को लज्जा से भर दो कि तुम पापी हो अधार्मिक हो नारकी हो सड़ोगे नरकों में तुम गुरुद्वारे क्यों नहीं आए

तुम गिरजा क्यों नहीं आए तुम मंदिर क्यों नहीं आए सत्यनारायण की कथा क्यों बंद कर दी अब तुम हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते नहीं दिखाई पड़ते शिष्य वही हो सकता है जो इस तरह की सब लाज शर्म छोड़ दे जो कहे मैं तो भीतर से जीऊंगा बाहर से बहुत जी लिया तुम्हारी मान के बहुत जी लिया

अब तो अपनी ही ज्योति में जीऊंगा जो छोटी मोटी अपनी ज्योति है उसमें ही जीऊंगा अगर नहीं है ज्योति तो टटोल टटोल के अंधेरे में जीऊंगा लेकिन अपने से जीऊंगा शायद टटोलते टटोलते ही दृष्टि मिलनी शुरू हो जाए दूसरों के पीछे नहीं चलूंगा नहीं तो लोग एक दूसरे को पीछे पकड़े चले जा रहे हैं किसी को पक्का पता नहीं कि आगे वाला आदमी कहां जा रहा मुला नसुद्दीन मस्जिद गया हुआ था नमाज पढ़ने

नमाज पढ़ने बैठा, तो उसकी कमीज पीछे पजामे में अटकी होगी तो उसके पीछे के आदमी ने देखा कि बद्दी लगती है तो उसने खींच के उसकी कमीज पजामे में अटकी थी उसको बाहर करके मुक्त कर दिया मुल्ला ने सोचा कि क्या मामला है उसने कहा अब झंझट पवन कौन करे पूछताछ लोग ये समझेंगे आधार में इसको इतना भी मालूम नहीं

सो उसने सामने वाले आदमी की कमीज को एक झटका दे दिया उस आदमी ने सोचा कि भाई कुछ होगा मामला इस मस्जिद का कोई नियम हो या कोई बात हो अपन कहो पूछो तो लोग कहेंगे अरे अज्ञानी सो उसने भी अपने आगे वाले की आगे वाले ने कहा क्यों भे क्यों मेरी कमीज खींचता है उसने मुसमत पूछो पीछे वाले से पूछो

मुझे मालूम नहीं मेरी खींची गई सो मैंने सोची कि यहां कोई नियम होगा खींचने का सो मैंने आपकी खींच दी लोग बिल्कुल नकल से जी रहे हैं यहां रोज मुझे अनुभव होता है लोग मिलने आते हैं पहला आदमी जो करेगा दूसरा आदमी जो आएगा वो देख रहा है कि पहला आदमी क्या कर रहा है

वो भी वही करेगा वो कुछ पहुंचे पुरुष ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि क्या करो अभी एक तीन चार दिन पहले एक सज्जना है उन्होंने पैर में एकदम जोर से अपना सिर रगड़ दिया अब मैं देख रहा था उनके पीछे जो खड़े हैं वो गौर से देख रहे हैं ये भी रगड़ेगा रगड़ा

और जोर से रगड़ा जब जब अगर नियम ही है तो उसका पालन करना पड़ेगा और फिर चार आदमी कर रहे हो अपन ना करो बेकार बद हो जाए मैं बंबई में मृदुला के घर में मेहमान था एक मित्र बैठे हुए थे और एक मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी मिलने आने वाले थे तो मैंने उन मित्र से कहा कि देखो

जैसे ये लोग आए वैसे ही तुम उठ के एकदम चरण छूना और सौ रुपये का नोट रख देना क्योंकि तुम देखना उन लोगों से भी सौ सौ निकलवा लेंगे कहा <laughs> कि अच्छा देखें। वो आए दोनों जैसे वो आए वो मित्र उठे जल्दी से उन्होंने सौ का नोट निकाल के पैरों में रखा सिर झुकाया मिनिस्टर भी फौरन झुके सौ रुपये का नोट जब मिनिस्टर रखे तो सेक्रेटरी को तो रखनी पड़े उसने भी जल्दी सौ रुपये का नोट

जब वो दोनों चले गए मैंने मित्र के सौ रुपए वापस कर दिए तुम अपने रखो वापस तुम्हारा कोई हक है नहीं ये तो बेचारे वो नाहक नकल में देगा अब ऐसे वो नेता हैं मिनिस्टर क्या खाक नेता होंगे अभी कोई भी बुद्ध इनको बना दे

लोग ऐसी ही जय जयकार बोले जाते तुम जरा अपने पे गौर करना अपने जीवन व्यवहार पे गौर करना तुम जो करते हो वो देखा देखी करते हो या उसमें कुछ सोच विचार है विवेक है कोई चैतन्य या कि बस और लोग कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं बस वैसे ही तुम भी शुरू कर देते हो जाग के जियो अपना जीवन अपना जीवन

उसको एक प्रमाणिकता से जियो फिर चाहे कितनी ही निंदा हो फिक्र ना करना वे निंदा वे गालियां सब फूल बन जाएंगी मत घबराना, सत्य सुकृत सोहोरी खेलो संतन की बलहारी गुलाल कहते हैं न मालूम कितने पिछले जन्मों के

सतकर्म होंगे कि मैं लोक लाश से डरता नहीं नहीं तो स्वभावतः आदमी डरता है जरूर पिछले जन्मों का कोई भाग्योदय सत सुकरस सु खेलो तभी तो इस महोत्सव में सम्मिलित हो पाया बुल्ला शाह का महोत्सव चल रहा है इसमें मैं सम्मिलित हो पाया इस मस्ती में डूब पाया इस रंग को उड़ा रहा हूं यह गुलाल उड़ा रहा हूं

मेरे सौभाग्य का उदय है और संतों की कृपा है कहे गुलाल प्रिय होली खेलें हम कुलवंती नारी कहते हैं कि हम होली खेल रहे लोग समझ रहे हैं हम बिगड़ गए और हमसे पूछो तो हम पहली दफा कुलवंती हुए हम पहली बार अपने कुल से संयुक्त हुए

हमें अपना घर मिला अपना वंशाधिकार मिला अपना जन्म अधिकार मिला हम पहली बार अपनी जाति से जुड़े जब तुम संतों से जुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहली बार जीवित हुए हो हु। अपनी जाति से जुड़े हो अपने वालों से मिले हो अब तक तो सब पराये थे जिनसे तुमने अपने होने का खेल खेला

और जो खेल बार बार टूटा लाख बार बनाया मगर बार बार टूटा फागुन सवय सुहावन हो नर खेलो अवसर जाए वो कहते हैं जब संत मिल जाएं तुम्हें जब सदगुरु का मिलन हो जाए तो समझना कि जीवन में फागुन आया। अब चूक न मत होली खेल ही लेना

नर खेल अवसर जाए खेल लेना क्योंकि हाथ से अवसर चूका जा रहा है रोज रोज चूका जा रहा है कहीं ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े अब तुमको अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है छीर कहा मेरे बचपन का और कहा जगके के परनाले, इनसे मिलकर दूषित होने से ऐसा था कौन बचा ले

वह था जिससे चरण तुम्हारा धो सकता तो मैं न ल जाता अब तुमको अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहे जब रस बरसा ले पर मेरी स्वर्गिक मदिरा को सीख गए सो गए माटी के प्याले अगर कहीं तुम तब आ जाते जी भर पाते भीग नहाते रस से पावन हे मनभावन

विधना ने विरचा ही क्या है अब तुमको अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है अब तो जीवन की संध्या में है मेरी आंखों में पानी झलक रही है जिसमें निस्सी की शंका दिन की विषम कहानी करदम पर पंकज की कलिका मरुथल पर मानस जल कलकल कल, लौट नहीं जो आ सकता है अब उसकी चर्चा ही क्या है

अब तुमको अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है मरुथल करदम निकट तुम्हारे जाते जाहिर है सरमाए लेकिन मानस पंखज भी तो सन्मुखो सूखे कुमलाए नीरस सरस अपावन पावन छू न तुम्हें कुछ भी पाया है इतना ही संतोष कि मेरा स्वर कुछ साथ दिए जाता है गीत छोड़कर पास तुम्हारे मानों का पहुंचा ही क्या है अब तुमको अर्पित करने को

मेरे पास बचा ही क्या है ऐसा ना हो कि अंत घड़ी स्मरण आए और तब अर्पित करने को भी कुछ ना बचे अभी जबकि समय अभी जबकि फागुन अभी जबकि ऊर्जा है जीवन अभी समर्पित हो लो फागुन समय सुहावन हो

नर खिलो अवसर जाए यह तन बालू मंदिर हो नर धोखे माया लपटा है ये शरीर तो बस रेत का घर है अब गया तब गया इस शरीर के कारण अपने समय को मत गमाओ ज्यो अंजलि जल घटत है

जैसे कोई अंजलि में जल को भर के रखे कितनी देर भर के रखेगा हर क्षण घटता जाता है अंगुलियों से बहता जाता है ज्यो अंजलि जल घटत है हो नेकू नहीं ठहरा है, जरा भी ठहरता नहीं पांच पच्चीस बड़े दारून हो लूटे शहर बनाए कुछ दुष्टता करो पांच पच्चीस मिलके उपद्रव करो शहर भी बसा लो साम्राज्य भी बना लो किस काम आएगा

मनवा जालिम जोर है हो डांड लेत गुरवाए अभी तो कर लोगे लेकिन स्मरण रहे कांटे बोगे तो कांटे ही काटने भी पड़ेंगे दंड भोगना ही पड़ेगा जहर बांटोगे तो जहरी लौट कर आएगा गालियां दोगे तो गालियां ही वापस आ जाएंगी यह जगत तो वही लौटा देता है जो हम देते गीत लौटा देता है अगर गीत दे

गालियां लौटा देता है अगर गालियां दें कह गुलाल हम बांधल हो खा थे राम दोहा गुलाल कहते हैं हम तो मिट गए हम तो उसके गुलाम हो गए हम तो उसके बंदी हो गए उसके प्रेम में बंध गए कह गुलाल हम बांधल हो खा थे राम दोहा अब तो अगर हम खाते भी हैं तो राम की दोहाई अपना कुछ भी नहीं

अब अपना कोई कर्तत्व नहीं रखा है कोई कर्ता भाव नहीं रखा है अहंकार को बिल्कुल ही चले जाने दिया है अब तो वो जैसा रखे वैसी उसकी मर्जी जो करेगा वही करेंगे जो करवाएगा वही करेंगे काम जो तुमने कराया कर गया जो कुछ कहाया कह गया यह कथानक था तुम्हारा

और तुमने पात्र भी सब चुन लिए थे किंतु उनमें थे थे, बहुत से जो अलग ही टेक अपनी धुन लिए और अपने आप को अर्पण किया मैंने कि जो चाहो बना दो काम जो जो तुमने कराया कर गया, जो कुछ कहाया कह गया मैं कहूं कैसे कि जिसके वास्ते जो भूमिका तुमने बनाई वह गलत थी कब किसी की छिप सकी कुछ भी कहीं तुमसे छिपाई जब कहा तुमने की अभिनय में

बड़ा वह जो कि अपनी भूमिका से स्वर्ग छूले बन गई आशा सभी की दंभ सब का बह गया काम जो तुमने कराया कर गया जो कुछ कहाया कह गया ऐसे छोड़ दो परमात्मा पर अपने को जैसे बांस की बांसुरी जो गाए गीत वह उसे बहने दो

अपने को हटा लो अपने को मिटा लो, अपने को पहच डालो शिष्यत्व का अर्थ यही है समर्पण का अर्थ यही है और मिट्टी के खेल में बहुत ना उलझे रहो रेत के घर बहुत ना बनाओ जिन ने बनाया वो पछताए क्योंकि ये रेत के घर गिर ही जाएंगे ये कितनी देर टिके है यही चमत्कार है हवा का झोंका आएगा और गिर जाएंगे

और छाती वज्र करके सत्य तीखा आज यह स्वीकार मैंने कर लिया है स्वप्न मेरे ध्वस्त सारे हो गए हैं किंतु इस गतिवान जीवन का यही तो बस नहीं है अभी तो चलना बहुत है बहुत सेना देखना है अगर मिट्टी से बने ये स्वप्न होते टूट मिट्टी में मिले होते हृदय में शांत रखता मृतिका की सर्जना संजीवनी में है बहुत विश्वास मुझको

वह नहीं बेकार होकर बैठती है एक पल को फिर उठेगी अगर फूलों से बने ये स्वप्न होते और मुरझाकर धरा पर बिखर जाते कभी सहज भोले पन पर मुस्कुरा था किंतु चित को शांत रखता हर सुमन में बीज है हर बीज में है बन सुमन का क्या हुआ जो आज सूखा फिर उगेगा फिर खिलेगा अगर कंचन के बने ये स्वप्न होते

टूटते या विकृत होते किस लिए पछताव होता स्वर्ण अपने तत्व का इतना धनी है वक्त के धक्के समय की छेड़खानी से नहीं कुछ भी कभी उसका बिगड़ता स्वयं उसको आग में में झोंक देता फिर तपाता फिर गलाता ढालता फिर किंतु इसको क्या करूं मैं स्वप्न मेरे कांच के थे एक स्वर्गिक आँच ने उनको ढाला था एक जादू ने समारा था रंगा था कल्पना किरणावली में

वे जगर मगर हुए थे टूटने के वास्ते थे ही नहीं वे किंतु टूटे तो निगलना ही पड़ेगा आँख को यह छुर तुक्न यथार्थ दारुण कुछ नहीं इनका बनेगा पाँव इन पर धार बढ़ना ही पड़ेगा घाव रक्तस्राव सहते वज्र छाती में धसा लो पाँव में बांधा न जाता धैरी मानव का चलेगा लड़खड़ा था लड़खड़ा

बजाय इसके कि सपनों से जागो और सत्य को खोजो तुम फिर नए सपनों में उलझ जाते हो दो ही तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर एक तो वे जो एक स्वप्न टूटता भी नहीं कि नया स्वप्न गढ़ने में लग जाते और दूसरे वे जो देखते हैं सत्य को तीखे सत्य को कड़वे सत्य को कि सब स्वप्न टूट जाते और फिर नए स्वप्न नहीं गढ़ते सत्य की तलाश में लग जाते

सत्य का जो अन्वेषण करता है वही धार्मिक को जाने हरि नाम की होरी और वही जान पाएगा परमात्मा से मिलन का आनंद परमात्मा के साथ रंग गुलाल उड़ाने का आनंद उसके साथ नृत्य का आनंद वही जान पाएगा नहीं तो कौन जान सकता है को जाने हरि नाम की होरी

चौरासी में रमी रह पूरन तिहोर खेल बनोरी तुम तो चौरासी में रमे हो तुम तो ऐसे रमे हो व्यर्थ की चीजों में जन्मों जन्मों से रमे हो बिल्कुल डूब गए हो तुम्हारा पता ही नहीं चलता कि तुम हो भी बस सपने ही सपने पर तो परतों सपनों ही सपनों की परतें जमी सपनों ही सपनों के जाल में तुम अटके हो

चौरासी में रमी रह पूरन तिहोर खेल बनोरी और तुम इतने जालों में उलझ गए हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक व्यर्थ का खेल हो गई कोई और जिम्मेवार नहीं तुम ही जिम्मेवार घूमी घूमी के फिरत दसों दिशी कारण नहीं छुटोरी और दसों दिशाओं में घूमते रहे हो कितना घूमे हो तुमने ऐसा क्या है जो नहीं किया

क्या तुमने अन किया छोड़ा है पाया क्या उपलब्धि क्या है निष्पत्ति क्या है यह भी तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि इतने उपद्रव इतनी आपाधापी का मूल कारण क्या है वो कारण भी पकड़ में नहीं आया वो कारण इतना सा ही है कि तुम बजाय भीतर देखने के बाहर ही देखे चले जा रहे हो

एक सपने से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा संत कहते हैं चौरासी करोड़ सपने ये योनिया जो हैं क्या हैं? एक एक सपना एक सपना टूट जाता तुम दूसरा देखने लगते हो दूसरा चूह टूट जाता तुम तीसरा देखने लगते हो तुमने कहानी सुनी होगी एक चूहा बहुत परेशान था

चूहे था बेचारा बड़ी मुसीबत में पड़ा था बिल्ली के भय से प्राण निकले जाते थे सो भगवान की भक्ति करने लगा लोग भय से ही भक्ति करते तुम्हारा भगवान क्या है सिवाय भय के और कुछ भी नहीं ऐसे उस चूहे का भगवान सब भगवान चूहों के भयभीत लोगों के बिल्ली जान लिए लेती थी जब देखो तब आ जाए

भागो छिपो फिर बचाओ अपने को कुछ काम करना संभव नहीं बाहर निकलना संभव नहीं बहुत प्रार्थना की खूब हनुमान चालीसा पढ़ा आकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और हो भी क्यों ना चूहा उनकी सवारी सवारी का तो ध्यान रखनी पड़ता है, नहीं तो कहीं पटका दे मारे

कहीं गड्ढे में गिरा दे तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहता तू उसने कहा मुझे बिल्ली बना दो सो उसे बिल्ली बना दी बिल्ली तो बन गया मगर कुत्ते का उसे पता ही नहीं था कुत्ता उसकी जान खाने लगे जहा निकले लग, कुत्ते पीछे लग जाए और भी झंझट हो गई चूहा तो कम से कम अपने बिल में छिप जाता बिल्ली की जान तो बड़ी मुसीबत में फिर

हनुमान चालीसा करोगे क्या और बार बार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा बेचारे को फिर हनुमान ने कहा भाई अब क्या चाहिए तू क्यों सिर खाता मुझे कुत्ता बना दो सो उसे कुत्ता बना दिया कुत्ता क्या बनाया मुश्किल शुरू हो गई मालिक उसे शिकार पे ले जाने लगा

वहां भेड़िए और शेर और सिंह इससे तो चूहे ही भला था उसने सोचा अपने घर तो थे ये कहां की झंझटों में पड़ गया फिर हनुमान चालीसा हनुमान जी ने कहा तू मुझे क्यों परेशान किए हुए अब क्या चाहता है सुनो मुझे सिंह बना दो उसे सिंह बना दिया सिंह बनाते नहीं मुसीबतें शुरू हो गई

शिकारी बंदूकें के लिए पीछे घूम रहे इससे तो चूहे ही बेहतर था बिल्ली अगर एक आधट्टा भी मारती थी तो भी कोई ऐसा खतरा नहीं हो जाता मगर ये बंदूक है एक दफा लग गई कि गए उसने कहा हनुमान जी से कि भैया एक बार और सुनो बस आखिरी अब कभी कुछ ना मांगूंगा हनुमान जी ने कहा मुझे तूने थका डाला ऐसे भक्त मिल जाए तो बस ठीक

अरे कई दफे तो मैं तक तेरे डर से सोचने लगता हूं कि कुछ और हो जाऊं ना रहेगा बांस न बजेगी बासरी फिर पढ़ता रहना हनुमान चालीसा हम कुछ क्यों कुछ हो गए तेरे को पता ही ना चले तू हमारी जान लिए लेता तेरे पे एक दफे सवारी क्या की तू उसका खूब बदला चुका रहा है उस चूह ने कि बस एक आखिरी इसके बाद न तो हनुमान चालीसा पढ़ना मुझे न प्रार्थना करनी हनुमान ने बोल

संग मुझे चूहा फिर से बना दो मैं चूहा ही भला वापस आ गए अपनी जगह घूम फिर के तय चक्कर लगा के वही बिल्ली फिर सताने लगी और फिर वो सोचने लगा कि अब क्या करूं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ू कैसे प्रार्थना करूं अब कैसे बचू इस बिल्ली से कैसे बचू ऐसे हमारे चक्कर है

एक चीज़ से बचने के लिए एक काम करते हैं फिर नई झंझटें खड़ी हो जाती गरीब आदमी अमीर होना चाहता अमीर हो जाता फिर अमीरी की झंझटें फिर वो सोचने लगा क्या करता है त्याग कर दें बड़ी झंझटें हैं अमीरी में तो ये धन में कोई सार नहीं अरे ये सब माया मोह छोड़ छाड़ जंगल चले जाएं अपने गुफा में बैठेंगे मस्त रहेंगे एकांत में मजा करेंगे न कोई झंझट न कोई फिक्र न चोर की चिंता न इनकम टैक्स वालों का डर

न सरकार का भय कि नोट बंद कर देगी कि बदल देगी कि कुछ क्या क्या झंझटें दुनिया में मगर गुफा में बैठोगे वहां की झंझटें गुफा की अपनी झंझटें वो तो गुफा में बैठोगे तब पता चलेगी क्या बिजली नहीं अब रात में बाहर दरवाजे पे सी दहाड़ मार रहा है अब पढ़ो हनुमान चालीस कि हे प्रभु बिजली तो

बिना बिजली के नहीं चलता फिर आठ ठंड लग रही तब घर की याद आएगी कि अपनी सैयाह थी अच्छी कंबल थे अच्छे सब छोड़ छाड़ कर कहाँ की झंझट में पड़ गए सुबह से चाय चाहिए थोड़ी देर पड़े देखोगे कि पत्नी लाती होगी फिर ख्याल आएगा यहाँ कहाँ की पत्नी

वो तो शास्त्रों के चक्कर में पड़ के स्त्री नरक का द्वार घर ही छोड़ा है नरक का द्वार होगी तब होगी मगर अभी चाय कौन दे अब फूको चूल्हा एक दफा मैंने चाय बनाई इसलिए मैं जानता हूं सिर्फ एक दफा जिंदगी में बस एक ही दफा एक ही चीज बनाई चाय वो चूल्हे ही ना चले

आंखों से इतना पानी गिरा कि मैंने कहा इतने में तो भक्ति हो जाती चाय का तो बनाना ही सवाल नहीं जब चूहा जले ही नहीं चूल्हा जले ही नहीं तो मैंने कहा ठंडी चाय ही पे लेना बेहतर तो अपने दिल को समझाया कि ठंडी चाय आधुनिक

दूध में पानी मिला के और पी के बैठ रहे रास्ते में कि अब कोई आए तो चाय बने वो तो जाओगे गुफा में तब पता चलेगा कि गुफा की तकलीफें क्या तब घर की बहुत याद आएगी जहां रहोगे वहीं की मुसीबतें और इसलिए आदमी एक सपने से दूसरा सपना बदलता रहता है

बहुत बदल चुके ये फागुन भी मत खो देना कितने फागुन ऐसे ही खो दिए घूमी घूमी के फिरत दसों दसी कारण नहीं छुटो नेक प्रीत हीरे नहीं आयो एक बात समझ में नहीं आई कि सत्य से प्रेम कर ले सपनों से नाता तोड़ दे

नहीं सत्संग मिलोरी और चूंकि ये बात ही ख्याल में नहीं आई इसलिए कभी उनका सत्संग नहीं किया जो जाग गए थे जिन्होंने जीवन सत्य को पा लिया था इसलिए कभी उनके पास नहीं बैठे कभी मौका भी पड़ गया पास बैठने के तो खिसक गए भाग गए निकल भागे डर से कि कहीं कोई ऐसी बात कान में ना पड़ जाए कि जिंदगी में कोई अड़चन खड़ी हो जाए

कहे गुलाल अधम भो प्राणी अवरे अवरी गहोरी क्या क्या करते रहे और एक करने जैसी चीज थी वो कभी की नहीं क्या अंटसंट करते रहे अवरे अवरी गहोरी क्या क्या, क्या उल्टा सीधा करते रहे धन कमाओ पद प्रतिष्ठा यह दौड़ वह दौड़ पूजा पाठ मगर कभी सत्संग न किया न करने का कारण सत

चाहिए यह भाव ही ना जगा स्वप्न व्यर्थ है यह बोध ही ना आया सत्संग तो तभी हो सकता है जब सत्य की गहन अभीपसा पैदा हो प्यास पैदा हो सिर्फ जिज्ञासा नहीं मुमुक्षा ऐसी लग जाए बात कि सत्य को जाने बिना जीना मुश्किल हो जाए एक पल जीना मुश्किल हो जाए तो फिर कठिनाई ना होगी

इस पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं होता कि जागृत पुरुष मौजूद ना हो हमेशा मौजूद है परमात्मा निराश नहीं होता है वो कहीं ना कहीं दिए जलाए रखता है कि जिनको भी जलाना हो दिए उनके लिए कहीं ना कहीं अंगार सुलगाए रखता है इसलिए तुम्हारे भीतर अगर प्यास होगी तो निश्चित ही सदगुरु प्रकट हो जाएगा

और ऐसे वैसे प्रकट नहीं होता सतगुरु घर पर परली धमारी बड़े धूमधड़ाके से प्रकट हो जाता है हैुरिया मैं खेलूंगी मगर तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए होली खेलने की सत्संग का अर्थ है गुरु और शिष्य के बीच प्रेम की पिचकारियां चल रही प्रेम के रंग फेंके जा रहे हैं गुरु और शिष्य के बीच और सब सौदे टूट गए

क्योंकि प्रेम कोई सौदा नहीं कोई व्यवसाय नहीं प्रेम में कोई शर्त नहीं बेसर्त एक दूसरे को दे रहे अपने को दे रहे बांट रहे अपने को शिष्य अपने को पूरी तरह गुरु को दे देता है और गुरु तो अपने को पूरा लुटाने को तैयार बैठा है कहे गुलाल अदम भो प्राणी अबरे अबरी गहोरी

क्या क्या करता रहा उल्टे सीधे काम लेकिन एक काम जो करने योग्य था उससे ही चूकता रहा इसलिए फागुन चूका इसलिए होली तेरे जीवन में कभी ना आई इसलिए तू पत्थर ही बना रहा सत्संग हो जाता तो पाषाण जीवित हो उठता सत्संग हो जाता तो मोती बरसते झरत दसों दिस मोती आज इतना